इसके राशि जी हैं जो मुंबई से पूछती हैं कि हमारी तो उम्र हो गई है हम बस अपने बच्चों का ही भला चाहते हैं और बच्चों के मन में बनी हुई है उसके कारण हमको सुनना नहीं चाहते तो ये थोड़ा पीड़ादायक है और, आ, क्योंकि बच्चों को जो चाहिए था जिस उम्र में हम वो नहीं दे पाए उसका प्रमाण ये बनता है कि आज उनमें हमारे प्रति कोई स्वीकृति नहीं है आज्ञा पा रहा तो बहुत दूर की बात है बल्कि उल्टा हो सकता है कि आज बार बार मेरा नाम लोगे तो बिल्कुल भी मेरे नहीं नहीं। <laughs> तो को तो कृपा करके एक और गलती ना करिए अब इतने ही बनता है कि किस प्रकार से आप उनको समझने की कोशिश करिए है ना क्योंकि यदि आप उनको समझ पाते हैं तो वो आपको समझ ही लेंगे अब उसके में क्या हुआ कि आपका भी कोई ट्रेनिंग नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं माँ बाप क्या होते हैं हम जानते ही नहीं हैं हम चाहते कुछ हैं करते कुछ रहे बच्चे पैदा हो गए तो अब ये समझ में आ जाए कि बच्चे पैदा होने के समय हम माँ बाप थे या नहीं थे तो नहीं थे भाई तो अपने में इस बात को ठीक से पहचानना आज भी इसकी आवश्यकता है जैसे आपने कहा कि आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं ऐसा नहीं आप समाधान के साथ खड़े होना चाहते हैं तो आज भी आपको जरूरत है इस बात की कि कुल मिलाकर आ, किस प्रकार से चीजों को आप देखेंगे है ना तो बस ठीक है तो ये आपकी आवश्यकता आज भी है यदि आपको समझ में आता है आप अपनी जिंदगी को भरिए इस रंग के साथ उनका उनके लिए थोड़ा धैर्य रखिए हो सकता है कोई संयोग बने हो सकता है उनके हमारे से मुलाकात हो।, हो सकता है कि उसके पहले आप में कोई बदलाव हो और वो ये नोटिस कर पाए कि मम्मी में कुछ बदली है चीज़ें शायद हमारे जो बहुत क्लोज़ लोग रहते हैं वो बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन में हमको रखते हैं हमारे में ज़रा भी कुछ बदलता नहीं है यहाँ पर कई सारे लोग शिविर करने आते हैं और चीज़ों को बड़ा अच्छे मन से समझते हैं लेकिन पता लगा घर जाकर वो घर वाले सब उनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं और उनको उनमें कोई बदलाव दिखता है तो यहाँ पर क्या शिविर हुआ उसके बारे में वो अनुमान कर लेते हैं कि बेकार हुआ तो वो अगली बार नहीं सुनते नहीं आते हैं यहाँ पर जो लोग कुछ अच्छे से सुनते हैं समझते हैं और जाकर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ठीक से गहरे से काम करना शुरू करते हैं तो उनके उनके परिवार में उनके प्रति कोई एक नज़रिया बदलता है उससे अपने आप उनको ये स्वीकृति होती है कि शायद बात काम की है ऐसा ये बात बनता ही है इस प्रकार से है न और अगर आप सुखी रहते हैं बच्चे एक नोट कर लीजिए वो बच्चे सारे सुखी होना चाहते हैं वो उसके बाद सुनते हैं जिसमें उनको लगता है कि आदमी सुखी है आप में सुख नहीं दिखता है इसलिए बच्चे आपके बात नहीं सुनते हमारे सब बच्चे सुनते हैं छोटे से छोटे लगा बड़े से बड़े तक जी